मम प्रिया देशवासीन नमस्कार अठादशोर शततमं वर्षं पूर्णतामेटी वयम नवदशोर विंशतिशतम वर्षं प्रवेशा स्वाभाकूपेण एक काले विगतवर्षा विषया चर्च्युगर्षक चर्चा शूयते ष्टिजीवनम सज जीवनम राष्ट्रजीवनम प्रत्येकम जनसावलोकनम्य दूरमी शक्यं तबूर दूरम भविष्य द्रष्टुमत तदेव अं लाभोपीप्य किूतन आचरत आत्म विश्वास ल वयताद किम यज जीवनम परीवर्तय शक्म युगप देश्रेस योगदान कर्म शक्ता सर्वते नवदशोतर विंशति शत तम वर्षम शुभम भवदी कोटिश शुभ कामना व्याहरा कदाचि विचारित अषादोत्शतिशतम वर्षं केण स्मीय अष्टशोतर विंशतिशतम वर्षम हि भारतमेकेण स्वीयाना त्रिशदुतर शतकोटिजना चकारेण स्म्य स्मण महत्वपूर्णमस्टा कृते गौरव प्रदम वर्त अठादशोर विंशति शत तमें वर्षे विश्वस्य बृहत्मा स्वास्थ्या गोप योजना आयुष्मा भारत इभत देश प्रत्येक ग्रा विसौ्यम भणमा संस्था स्वीकृतव्य भारत आलेख्य गेश निर्धनता तो मुक्ति प्रयचति सीना दृढ़ सकल कारण्छता कार्यावा प्रतिशत पंच नवतिप्य भूत तद्दिश अग्रेस स्वाधीनता प्राप्ते अनमुर्गा प्रथम बार आजाद हिंद सरकार पंच सप्तति वर्ष पूर्वसरेवाको ध्वज उत्लि देश में एकता सूत्रेण सन्नद्धक सर्दर् वल्लभभाय् पटेलस्य सम्माननार्थम् विश्वस्य उच्छ्रिततमा प्रतिमा देशेनाधिगता जगति देशस्य नाम गौरवान्वितम् जातम् देशः संयुक्तराष्ट्रस्य सर्वोच्चम् चेम्पियन्स् ओफ् द अर्थ इति पर्यावरण पुरस्कारेण सम्मानितः सौरोर्जायाः ऋतुपरिवर्तनस्य च क्षेत्रे भारतेन विधीयमानाः संसारेण अभिज्ञाताः भारते भारे सौर संयुते प्रथमा महासभा इंटरनेशनल सोलर अलायंसा आयोजि अस्माक प्रयासान पिणम जात मदम यदस्मा देश देशस्य व्यापार स्तर निर्धारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अभूतपूर्व पिष्कारो जाम संरक्षण नूतनतया दृढ़तरमत अस्मिन्नेव अस्े अस्माक देशन सफलतया परमाणुत्रिकूक्लियेड पूर्णता अर्थ परं वय जलस्थल नभस्सु परमाणुशक्ति सृत्ता देश से दुहितृभ नाविगर परक्रमाध्यम सपूर्ण विश्व भ्रमणमनुष्ठा देशोंय गौरवान्व वाराणस्याम् भारतस्य प्रथमस्य जलमार्गस्य आरम्भो अमुना जलमार्गक्षेत्रे क्षेत्रे नूतनायाः क्रान्तेः सूत्रपातो अजायत देशस्य दीर्घतमस्य बोगिबिल् ब्रिड्ज् इति रेल भूमार्ग सेतोः लोकार्पणमभवत् सिक्किमे आद्यस्य देशे च शततमस्य विमानपत्तनस्य पाक्योङ्ग् शुभारम्भः अजायत ऊन विंशति क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धायां दृष्टि बाधित क्रिकेट् विश्व चषक स्पर्धाया चारत विजय श्रेयवाषम क्रम एशिया क्षेत्रीय क्रीडा स्पर्धा भारत पदकाना अभी सख्यम विजित पैरा एशियन गेम्स दिव्यांग स्पर्धाव शोभनम यहम प्रत्येक भारतीय पुरुषाथस्मदीय सामूहिक प्रयास विषय अभी भाषिएय तस्कालं प्राचरिष्य नवदशोतर विंशति शत तम वर्ष आगम्यिंशदुतर शतकोटि देशवासीनायासै श आशासे य नवदशोत्तर विंशतिशत शततमे भारत भारतस्य उन्नति प्रगत यात्रेय सतत प्रचल्यति चास्मीय देश इतपरमी दृढ़तया नवीना उपलब्धी अवा प्रिया देशवासीन ऐष में डिसेबर मसे वयम कैशि असाधारण देशवासी वियुक्ता जाता ऊन विंशति दिने चेन्नई नगर से डॉक्टर जयाचंद्रन प्राणन अत्यजना डॉक्टर जयचंद्र महोदय मक्क मारुथूवर निगद्धी स्म यही असौ जनाना हृदय निवसती स्म डॉक्टर जयाचंद्र निर्धनाना अल्य उपचारा सुख्या आसी जथय यदसौ ग्णाराथम सर्वदाराथम तत्समीपम्यो वृद्धेभ्यो णेभ्य गाटकमी असौ दधास्म अहम द बेटर इंडिया डॉट कॉम वेबसाइट इतर्जावाहिमिया सेरणा प्रदाय तर अनेठित से पंच विंशे दिनेर्नाटक सुलागिट्ट्टी नरसम्मा निधन वृत्त अगत नरसम्मा गर्भवती प्रसव क्रियावसरे सहायि आसीर्टके विशेषेण त्रेशु दुर्गम क्षेत्र मातृभगिनी परस्हस्रे निजेवाद्दर्षारंभे पद्मी तलंकर सम्माता डॉक्टर जयाचंद्रन सुलागिट्टी नरसम्मा सदृश अनेके प्रेरका जना सै सजे सर्व कल्याण निज जीवन समर्तव स्वास्थ्योपचर विषे चर्चा कूत्रह उत्तर प्रदेश से बिजनौर वास्तव्या चिकित्सा साजिक प्रयास चर्चि मां विगतेषु दिशु अस्मदीय दलस्य से केचन कार्यकर्ता असूचयन यगर सेचन युव चिकित्सा शिविर आयोज्य निर्धना निःशुल्क उपचारय अत्र हृदय फुफ्फुस सकट केंद्र से पक्षत प्रतिमासम एक चिकित्सकीय शिविर आयोज्यनेकगा निःशुल्क समुपचार्य सांप्रतं प्रतिसमुना परश्शत शिविर लाभा निस्वाथ भाव सेलग्ना चिकित्सक मित्रण उत्साहो नितरा प्रशंसनीय अद्याह विषय मेनमतितरा गर्वेण विनदयाम यमूहिकक प्रयासैरव स्वच्छ भारत कार्यक्रम सफलायान सिद्ध है केचन जनासूचय के दिनेभ्य मध्य प्रदेश जबलपुर युगपा जान स्वच्छता संलग्ना ज्ता महायज्ञेस् नगर निगम स्वयंसे सघटना विद्यालय महाव्याल विद्याथिन जबलपुर से नागरिक सर्वे सोत्साह सहभागिविम द बेटर् इण्डिया इति अन्तर्जालवाहिनीम् उल्लेखितवान् यत्र अहम् डाक्टर् महोदयस्य विषये अपठम् तथा च यदापि अवसरम् लभेऽहम् तदा अवश्यम् द बेटर् इत्यत्र गत्वा एतादृशान् प्रेरक विषयान् प्रयते प्रसन्नोऽस्मि यत् अद्यत्वे एतादृश्यो अनेंतजालहि वर्त एक विलक्षण जीवन प्रेरणा युता कथा अस्मा सूचय यहा दॉजिटिव इंडिया डॉट कॉम्बी वाही सजे रचनात्मकता प्रसारय सजंचाधिकरम संवेदनशील विधा सतत कार्यता वर्त एव YourStory.com इत्यत्र डॉट कॉम् नवाचार वूनाम उद्यमीना चफलता वार्ता कुशलतया वर्णिता सीएव संस्कृत भारती डॉट् इन मध्यम भृे स्थि सरलतया संस्कृत भाषा पढ़िमर्हं किय कार्यकर्म प्रभव एक वेबसाइट वाहिनी परस्परम विनिमय संभूय वयम अमुना समुपायेन रचनाव प्रचार विश्व यमुना समुन सी परमदीयानायकाना विषय अवगता भविष्य नकारात्मकताचार अतितरां सरलो पर अस्माकम् समाजे अस्माकम् परिपार्श्वे च अनेकानि भद्राणि शुभङ्कराणि च कार्याणि भवन्ति तथा चैतत्सर्वम् त्रिंशदुत्तरशतकोटि भारतवासिनाम् सामूहिक प्रयासैरेव सञ्जायते प्रत्येकमपि समाजे क्रीडानाम् स्वकीयम् महत्त्वम् भवति यदा वयम् क्रीडामः तदा दर्शकाणामपि मनांसि ऊर्जासम्भृतानि भवन्ति क्रीडका नाम सनादे विषया अस्मा अनुय पर कदाचि तो यृभूम अने तथ्या तादृशी यानी क्रीड़ा विश्वादी उच्चतरा अतिरा महत्वाधायी अहम कश्मीर कन्का हनाया निसार्त विषय कि निवेदय या हि कोरिया देशे कराटे स्पर्धायाम् सुवर्ण पदकम् विजितवती हनाया द्वादश वर्षीया वर्तते कश्मीरस्य अनन्तनाग् नाम्नि स्थले च निवसति हनाया परिश्रमेण निष्ठया च कराटे क्रीडाभ्यासमकरोत् अस्याः क्रीडायाः सूक्ष्म प्रविधीन् ज्ञातवती स्वयञ्च एतत् प्रमाणीकृतवती अहम सर्वेशम देशवासीना पक्षत तरह उज्जवल भविष्य विषय शुभम कामये, हनाया क्रीडिकाय भूयस शुभ कामना चाशीर्वचासीमेंवशव वर्षीयात्रि रजनिया विषय सचारू भूयसी चर्चा अभवित् नूनमत रजनी कनीष्ठ महिला मुष्टा मुष्टि स्पर्धा सुवर्ण पदकं विजित यथेव रजनी पदकं विजित साटवर्तिनम दुग्ध मंडपम् गषक पूरीत दुग्धम पीतवती तत परं रजनी निज पदक वस्त्रेण संगोप्य निज स्यूते स्थातवती सांत विचारयो भवु यषक पूरी दुग्धम कथम पीतवती सा पितुः श्री जस्मेर सिंहस्य सम्माननार्थम् एवमाचरितवती यो हि पानिपते एकस्य विपणपणौ तक्रम् विक्रीणाति रजनी असूचयत् यत् यत तस्याः पिता ताम एतावत् स्थानपर्यन्तम् प्रापयितुम् अनेकविधम् त्यागमाचरितवान् अनेकानि च कष्टानि तेन सोढानि जस्मेर प्रतिप्रातः रजन्याः तस्याश्च भगिनी उत्थानात् प्रागेव निज कार्यार्थं प्रयाति रजनी यदा निज पितरं बॉक्सिंग मुष्टा मुष्टि क्रीड़ा शिक्षि निजेच्छा निवेदितिता सर्वंभव साधन उपायकवाजनी मुष्टा मुष्टि क्रीडाया अभ्यास जीर्ण हस्कोषाभ्या आरभत यु दिश कुब आर्थि स्थित समीचीनास सतीसुने रजनी साहस नैवाजत क्रीडाभ्यास शिक्षण सन्धारित साे पदकमेक विजित अहम रजन्य शुभ कामना आशीर्वाद दादा तथा रजन्या सहयोगा तहवर्धना चाह चा पौ उषा रानीजी जस्मेर सिंह वर्यो वर्धापनम कह सेणे नगरी विंशति वर्षी पुत्रि वेदी कुलकर्णी द्विचक्रिकया विश्व भ्रमण कर्तषु तीव्रतम गतिशिया क्षेत्रीया सिद्धा सा ऊनष्ट्युत शत दिनाव प्रतिदिन प्राए त्रिशत किलोमीटर मित् द्विचक्रिकया प्रयाती स्म भक्वती प्रतिदिन त्रिशत किलोमीटर मितचक्रिकया प्रयाण द्विचक्रिकाचा प्रति तस्या दृढ़ा निष्ठा नूनम प्रशंसनी अस्ट किशी उपलब्धी एतादशीं सिद्धिचाक वयम प्रेरणा नई लभेमे विशेषण मम युव मिरा वयेतादी घटना श्रृण तदा वयम सत्स्वी काठिषु किेरणा लेमह यदी सकलोस्ती सामर्थ्य युता साहसमस्टत चेत बाधा स्वयं अवरुद्धगति का कदाचि बाधा भवि प्रभव अनेंशी उदाहरण यदा शुणुम तदा वयमी निज जीवने प्रतिपल में नवीना प्रेरणा अवा मम प्रिया देशवासीन हर्षोत्साहता बहूस पर्वा यथा लोहड़ी पोंगल मकर संक्रांति उत्तरायण मघ बीहुू मघे प्रभृतिषा पर्वण अवसरषु अशेष भारते कुत्रचित पारंपरि नृत्या छटा क्रचिच्च्य लवन सज्जतासन्नता लोहड़ी ज्वालय कुभसी विविध वर्णी कर्गदतना दरिदृक्ष अपर्र चुचि मेलायोजन से शोभा विवर्धिष्य कुचिच क्रीड़ास्पर्धा भविष्य तरी कचि अन्ोन्यम जान तिलगुड़क आस्वादय जनास्परम लोक भाषया कथयिष्य तिलगुढ्या आनी गोड गोडबोला एतेषां सर्वेषां पर्वणाम् नामानि भवन्तु नाम पृथक् पृथक् परञ्च सर्वेषामपि आयोजनस्य भावना एका एवास्ति एते उत्सवाः येन प्रकारेण शस्येन कृषिकर्मणा च संयुताः सन्ति कृषकैः ग्रामैः कृषिक्षेत्रैश्च संयुक्ताः वर्तन्ते अस्न्वसरे भगवान्ास्कर उत्तरायण सन् मकर राशि प्रवशति दिना शनै शनै बृहत्तरा जाये तथा शीतकालना शवनमें आरभ से अस्मदीया अन्नदाता भगिनी भ्रातर अभिनंदनी तेज्य कॉटिशो मंगल कामना विविधताया एक भारतम् श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्याः भावनायाः सुगन्धिः अस्माकम् उत्सवेषु वरिवर्तते वयमेतत् अनुभवितुम् शक्नुमः यत् अस्मदीयाः उत्सवाः प्रकृत्या साकम् कियत्या घनिष्ठतया सम्पृक्ताः सन्ति भारतीयसंस्कृतौ समाजः प्रकृतिश्च पृथक् नैव परिगण्यते अत्र व्यष्टिः समष्टिश्च एकैवास्ति प्रकृति साकम अस्मदीय घष्ठ सबंधा शोभनमदाह पंचांगम अस्पूर्ण सेत्सर उत्सवा पर्वाणव साकमे ग्रह नक्षत्राण विवरण अमुना पारंपरिक पंचांगेन अवगंत शक्य से ये प्राकृतिकाभिः खगोलीयाभिश्च घटनाभिः साकम् अस्मदीयः सम्बन्धः कियान् पुरातनोऽस्ति सूर्यचन्द्रमसोः गत्याधृतम् चन्द्रसूर्ययोः पञ्चाङ्गानुसारम् पर्वणाम् उत्सवानाञ्च तिथि निर्धारणम् भवति इदं तु एतस्मिन् निर्भरम् यत् कः कस्मिन् पञ्चाङ्गे विश्वसिति कतिपयेषु क्षेत्रेषु ग्रह नक्षत्राणां स्थित्यनुसारमपि पर्वाणि उत्सवाश्च आमान्यन्ते गुड़ी पर्वा उगादी, इत्यादय एकत्र, चंद्र पंचांगा अपरत्र, तमिल, तमिल्डु विशु वैशाख, बैसाखी पोईला बैसाख बिहु प्रभृती पर्वा सूर्य पंचांगा आयोज्य अस्मदीयु अनेकु उषु नदीना जलाना च संरक्षण से भाव विशिष्टूपेण स छठ पर्व नदीषु तड़ागेश सूर्य उपासनया संयुस्त मकर संक्रांवसरे कोटिशो जुना पवित्र नदीषु पुण्या आचरती अस्मदीया उत्सवा मूल्य विषय एकत्र शिक्षय पौराणिक महत्वस्तर प्रत्येक पर्व उत्सव जीवन पाठ शिक्षय अन्ोनच भ्रातृन स्था सुतरा सहजतया प्रेरयति. अहम भव्य सर्वे नवदशोतर शततम वर्ष कोटिश शुभ कामना व्याहरा तथा आगम्यम उत्सवा आनंदसंदोह सर्वविधं शुभं कामये। अभवंत एकद शुभम काम एक उत्सव आदत्ता सर्वसाक संविभाजय भारत विविधता सुंदरता प्रत्येक जनता अवलोक शक्या मम प्रिया देशवासीन अस्मदीय संस्कृत अनेकांशि तथ्या सी ये वयं गौरव शक्म अशेष विश्व प्रदर्शय शक्तमस्ती कुंभ मेला कुंभ मेला विषय सिया बहु विधम श्रुतव स्यु चलचिष्व कुंभ मेलायाव्यताशाल विषे पर्याप्त दृष्ट सत्यम वर्त कुंभ मेलायाव विराट वर्तते। तबदेव भव्यं अशेश आस्था देश अशेष विश्व चाहया तथा चुंभ मेलक संयुता कुंभ मेलायास्था श्रद्धा जन सागर है सुद्वेल युगपस्वले देश विदेश सोटिश जो सबता कुंभ परंपरा हि अस्मदीय महत सांस्कृति सूत्रेण पुष्पता पल्लता चाभव ऐष में क्रम जन्युआरी मसे पंचदश दिनाक तीर्थराजे प्रयागे विश्व प्रसिद्धा कुंभ मेला आयोज्य विषय कदाचिभवे सौत्सुक्यं प्रतीक्ष कुंभ मेलायाद आरभ्य महात्म सत साधव तुम अस्य कुंभ मेलकस्य वैश्विक महत्व विषय अमुन तथ्य अन्मा शक्य विगते वर्षे युनेस्को इन इंटेजिब कल्चरल हेरीटेज ऑफ् ह्यूमेनिटी इख्याता दुष्प्रदर्श सांस्कृति सूच्या चिन्हतमस्ती कतिपय दिने बहूनाजूता कुंभ मेलक पूर्व अवलोकन त्र युगप बहूनाध्वजा उत्तलिता प्रयागराजे आयोज्यने कुंभ मेल के साधेक शत देशे अरेभ्यो देशेभ्यो जमागमिष्यी संभाव्य कुंभ मेलक दिव्यतया भारत भव्यता अशेष जगति निजा विक्यति कुंभ मेला सेवरी बृहत्म मध्यम वर्त यम्यना सर्वे पृथक पृथक् अंधारय सांसारिक वस्तूनी आध्यात्कृष्ट पश्य अवगछ विशेषण यूना अय बृहतम शिक्षणाभव भवत शक्नो अहम स्वयपतिपय दिने प्रयागराज अगछम मैं दृष्टम यु कुभ मेलक पूर्वोपकना महता रंगसा प्रवर्त प्रयागराज से नागरिक अभी कुंभ मेंला विषय अतितरा उत्साहनो वर्तंटे तहम इंटीग्रेटेड कम एंड कंट्रोल सेंटर इख्य से केंद्र से लोकाप विहित्वा अमुना महत्म अवापस ऐसम कुंभ मेल के स्वता प्रति आयोजने श्रद्धया साकमेव स्वच्छता स्थाती चेत असमीची सन्देशों सुदूर यया ईषम क्रम प्रत्येक श्रद्धालु त्रिवेणी संग पवित्रनान अक्षय वट पुण्य दर्शनमें कर्तम शक्ष्य आस्था जना आतीकोय अक्षय वट सहस्रेभ्योप्यक वर्षे दुर्गे पिहता आसी यद्धाल अल्प अच्छनम कर्तम नक्नुम अक्षय वटस्त द्वारा कृते उद्घाटित स्था मग्रहता यदा कुंभ मेलकम गु तुंभ मेलायाना पक्षाचिरा चिकारु नूनम संविभाजिएयु यहाना कुंभ मेलक सगं प्रेरिता भवु अध्यात्म सेर्शन से महाकुंभ सिया कुंभयम राष्ट्रियता महाकुंभ भेद राष्ट्रीयता अभी महाकुंभ भेद श्रद्धालूनाभो वैश्विक पर्यटकाना महाकुंभ सिया कलामकता अय कुंभ सृजन शक्तिम महाकुंभ भ मिया देशवासीना जान्युअम सेड्वे दिनेपत्मा गणतंत्र दिवस सहम वेशन अतिरा उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षामे तस् वयं अस्मदीयाना महतीम कू ही अस्मभ्यं संविधान प्रादु वर्षेस्ज्य बापू वर् साधशति जयंती वर्षमाजया अस्मदीयम सौभाग्यम यदि अफ्रीका राष्ट्रपति श्री सिल राफोसा ऐषम गणतंत्र दिवसे मुख्यातिथिपद अलंकर् भारतमागम्यूज्यपू वर्ष दक्षिण अफ्रीका देश से च मध्ये अभेद संबंधो अवर्तत अय दक्षिण अफ्रीका देश आसत योहन महात्मा सक्षिण्रीका महात्म गाधी नैजं प्रथम सत्याग्रह आरभत तथा रंग भेदम विरध्य दृढ़तया सक सिनेक्स टॉलस्टाईम्स अकोत् यने जगति शांति न्यायो प्रतिस्वरो मुखरा अष्टशोतर द्वि सहसम वर्ष मदम नैल्सन मंडेला जन्म शता वर्ष रूपे आमते असो मड़ीबाभिजाते वयं सर्वेऽपि जानीमः यत् नेल्सन् मण्डेला अशेष जगति जातिभेदं विरुध्य विधीयमानस्य संघर्षस्य उदाहरणत्वेन अवर्तत तथा च मण्डेलामहोदयस्य प्रेरणास्रोतस्त्वेन कः आसीत् एतावन्ति वर्षाणि यावत् कारावासे स्थातुम् अपेक्षिता सहनशक्तिः प्रेरणा च पूज्यबापूवर्यादेव तेन महोदयः बापूवर्यं प्रति अकथयत् महात्मा अस्मदीतिहास से अभिन्ना अस्त यसौ सत्यन साकम प्रथम प्रयोग व्यदधा असो न्याय प्रति दृढ़तालक्षण प्रदर्शनमको स्वीय सत्याग्रह से दर्शन से संघर्ष से प्रणाली विकासीपूवर्य निजाशेण स्वीकोपूववर्य मंडेला च अशेष विश्व कृते न कव प्रेरणा स्रोतस्वर्ते पर अन आदर्शाह प्रेम करुणा युतस्य समाजस्य निर्माण सदैव प्रोत्साह मिया देशवासीन कतिपयभ्यो दिने गुजराते नर्मदातटे केवड़िया क्षेत्रे डी जी पी संगोष्ठी संपन्ना यहाँ जगत उछ्रित्मा प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ्टी वर्तते तत्र देशस्य वर्तन त्रा भी शीर्षरक्षिकर्मी साकी चर्चा जश्न देशवासीना देश चरक्षा दृढ़ विधा के के समया विधेयक विस्तरेण चर्चित तस्वध अहम राष्ट्रीय एकता सरदार पटेल पुरस्कार आरब्धु उघोषितरस्कारों तस्म जनाय प्रदाते य के प्रकारेण राष्ट्रीयताय नैज योगदर् सरदार पटेल नैजम, नैजम पूर्णम की जीवनम देशताय स भारत भारतस्य अखंडता अक्षुणा सन्धारय संलग्न आसी सरदार महोदय आमोति स्म यत शक्ति अत्रसु विविधतासुविहिता सरदार पटेल महोदय सेवनायाथम एक असस्कार सेम तस्म श्रद्धाजलिपया मम प्रिया देशवासीन जुआरी मसे तयोदशे दिनाक गुरो गोविंद सिंह से जयंत पावन पर्वते गुरो गोविंद सिंह से जन्म पटना नगरियाम भवत जीवन से अगतर कालार्थम उत्तर भारत में आसा महाराष्ट्र से नामदेड स्थले असो स्वीय प्राणा अत्यजत जन्मभूमि पटना कर्म भूमि उत्तर भारतं, तथा आपात शक्यते भारत तथा जीवन से अतिम क्षण नामदेड क्षेत्र आसात वक्त शक्य संपूर्ण से भारतवर्ष से आशीर्वादस्ते प्राप्य है जीवन कालम पिशीलेम चेत भारत निज पी श्री तेग बहादुर हुता संजाते सी गुर गगोविंद सिंह नववर्षात्मक गुरु गुरुपन गुर गोविंद सिंह न्याय से युद्धे अपेक्षित साहसम सिखगुभ्य रिखरूपेण अवानोत् सह शात सरल व्यक्तिव आसी पर यदा यदा निर्धनाना दुर्बलाना चरम दमय प्रयति तति अन्यायपूर्ण व्यवहृत वा तदा, तदा गु गोविंद सिंह निर्धनाना दुर्बलाना चुते नि, निनादृढ़तया उच्चारित अतएवच्य सवालाख से एकल लड़ाऊँ चिड़ियोंसो मै बाजु तुड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नामक हाँ सह कथय स्म यदुर्बल साकम युद्धम विधाय शक्ते प्रदर्शनम न मनागपी उचित श्री गोविंद सिंह आमोति स्म यति से मानवीय दुखानापसारणमेवास्ती सह वीरता शौर्य त्याग धर्म परायणता सम दिव्यष आसी ये शस्त्र शास्त्र से अलौकिज्ञानम स्यम सह धनुर्धर सन् विलक्षण लक्ष्य त्वासी देव, युगप गुरुमुखी ब्रजभाषा, भाषा संस्कृत फारसी हिंदी ऊर्दू सहितानें भाषाणी ज्ञाता आसमु पुनरेक श्री गुरगोविंद सिंहाय प्रणमा मम प्रिया देशवासीन देशे अनेकांशी समीचीना प्रकरणी संयनी चर्चा नई बीताश्य अपम प्रयास है एफ् एस एस ए आई अर्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरटी ऑफ् इंडिया विधीये महात्म गाधि साध शती जयंती वर्ष मुपल्य कृस्ने देशे अनेके कार्यक्रमा आयोज्य अस्यामेव श्रृंखलायां एफ् एस प्राधिकरणं सुरक्षित स्वास्थ्य कर खाद्याभ्यास प्रोत्साहम सततम प्रयतते ईट राइट इंडियान सेगतम संपूर्णे देशे स्वस्थ भारत यात्रा आयोज्य अभियान मदम जानुआरी मस से कदाचि तो शासनाना पिचय नियंत्रकत्तरा प्रशंसनीय यफ् एस एस एक्करण इतप्यग्रे गन जागृते लोक शिक्षायाच कार्यादा भारत स्वच्छ भविष्य स्वस्थम स्थाव समाप्ति भविष्य स्वास्थ्य कृते सर्वाधिकक आवश्यक पौष्टि भोजनम संदर्भेन असर प्राथमिक प्रयास सेफ् एस एस एक्करण हृदय अभिनंदम आग्रह आग्छंत अमुनाथ प्रयासन आत्मा संयोजम भ्र सहभागिवीकु तथा विशेषेण साग्रह वालकेो नूनमे वस्तूनी अवश्यम प्रदर्शेयु्यास महत्व शिक्षण बाल्य कालाद्यकम मिया देशवासीन वर्षा अंतिम कार्यक्रम है ऊन विंशोत्तर दिसहसमें वर्षे वन मेलिष्यान मनोगत प्रकटय व्यक्ति जीवनम भवे व राष्ट्र जीवनम आहोस्वी सज जीवन प्रेरणा प्रगते आधार आगछन्त नवीना प्रेरणा नूतनो नूतनोत्ह अभिनव सकल नवीना सिद्धि नवा अग्रे सरेम, सतत प्रचलेम आत्मा परिवर्तयेम, देशमी परिवर्तम भूयांसो धन्यवाद